भागवत आपको व्यवहार बता रहा है भागवत व्यवहार की शिक्षा आपके मन में कोई कामना है किसी ने कहा कि महाराज अमुख वस्तु तो ले ले आप झूठे हेकड़ी में कहते ना नहीं मुझे नहीं चाहिए तो फिर आपका अहित होगा आपका हित नहीं होगा उद्यत काम कामस्य प्रतिवादो न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 और जब बौद्ध तो तुम्हारा खंडन करेंगे तो मंडन करने के लिए उदय नहीं तुम्हारे काम आएगा न्याय विद्वान थे महाराज न्याय ग्रंथ जो है आचार्य में शायद पढ़ाया जाता है, है न्याय उसके प्रणेता महान भक्त में कितना बड़ा भक्त दोनों का योग नहीं है लेकिन महान भक्त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 ताला में स्नान करो हाथ करो ये, ये साधारण सरोवर नहीं है ये भगवान नारायण के आँसुओं से तैयार हुआ सरोवर है आशीषाम यापकम नृणाम मनुष्यों के समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाला है आप इसमें स्नान करो और जब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 सर के जो केस हैं लहला नहीं रहे सब में जट पड़े लटा जटाई पड़ गई अंगन चमल संछन्नम शरीर के ऊपर महाराज शरीर की शरीर की शरीर में गौरवर्ण दिखाई नहीं पड़ रहा है वो एकदम मल्कि एक मल की इत, इतनी थी मोटी पड़ते जम सारे शबल स्तनम अंग अंग ढीला हो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 ही कुमार ही सुमार शब्द का विलक्षण यहां आ रहा है कुमार कुमार ही का मतलब क्या है तो ये ब्याह इनका भी कर दो महाराज इनको क्यों तो मिल रहा है कुमार तो है कुमार का मतलब क्या होता है कि मार की गति यहां कुंठित हो गई मार में काम काम की गति यहां कुंठित हो गई है कुछ सीधा मारा कुमारा है कपड़ भगवान का अवतार हुआ श्री कर्ण जी महाराज ने जाकर के भगवान की स्थिति की और उसके साथ ही साथ अपनी समस्त नव कल्याण का मा किया उनको अच्छा बेहेव दिया और सब को बिना किया भगवान के बाद जाकर तो कहते हैं महाराज अब हम सन्यासी बनना चाहते आज्ञा भगवान कदम पुस्क करो तो दुनिया वालों देख लो लोग चाहते हैं मेरे पास रहना और जब मैं रहा आया तो सन्यासी बनना चाहती दक्षत है उनका ये उनका दूसर है दूसर अपनी जरूर जाओ निश्चित जाओ गया पृष्ठ मई सन्वस्त कर्मण जीतवा सुदुर्जल मृत्यु अमृतवाय भज आप भजन करो थोड़ा सा कर दु महाराज उपत् मनुष्य मनुष्य है। आप चिंता मत करो मैं आ गया हूं आपकी जिम्मेदारी समाप्त आपका दायित्व समाप्त मैं आ गया, तो गया। चिंता मत करो मातृ आध्यात्मिकी विद्याम वि चिंतन भगवान वंदना करते चंद महाराज चले गए इधर एकांत में बैठे भगवान माता दुर्भूति उनके सामने आती है और आकर तुम वंदना कर माता ई क्या कर रही कि तू मेरा पुत्र है उसमें तुम मुझसे पैदा हुआ है साधु शरण्यम जो शरणागत के पालन करनी परम कुशल हो तो कहते हैं शरण आरब, आप अपने भक्ति के संसार के वृक्ष को छेदन करने के लिए कुछ खुरार कुछ संसार भक्त के संसार को छिन्न भक्ति ठाकुर को नहीं छोड़ता वह ठाकुर का बन जाता है ठाकुर पहले देते हैं अब फिर देते हैं हम लेते हैं थोड़ा तो उठाते हैं और फिर ले लेते हैं एकदम तो ये हमारे ठाकुर मृत्यु संसार स्वरूप कुठार अब इसमें दो तत्व है कुठार नहीं एक लौह तत्व है लोहे का तत्व है और एक काष्ठ दोनों तत्व अगर नहीं बने मिलेंगे तो कुठार नहीं बनेगा दो होना चाहिए जीव तत्व तो है और पानी के साथ कर दो ठंडा हो जाएगा